आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ग्यारवीं संध्य के नौवें अध्याय में वर्णित दत्तात्रेजी के विभिन्न गुरुओं से लिए गए उपदेशों को, जहां पर दत्तात्रेजी बता रहे हैं कि उन्होंने अनेक अनेक प्राणियों से क्या कुछ सीखा। इस समय वो बता रहे हैं कि उन्होंने भिंगी से क्या सीखा। बाईसवीं और ते� धारित सकलम धिया हाद द्वेशाद भयाद वापी याति तत्त्व सरूपताम तत्त की तह पेशकृतम ध्यायन कुडियाम तेन प्रवेशिता याति तत्सात मदाम राजन पूर्व संत्यजन यानी कि राजन मैंने भिंगी से ये शिक्षा प्राप्त की है कि यदि प्राणी स्नेह से द्वेश से या भय से भी जानबूझकर एक रूप से अपना मन किसी में लगा दे, तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे कि भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वो कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। तो इस पर हमारी चर्चा हुई थी कि अगर स्नेह से, द्� तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है हमें ऐसा शरीर प्राप्त हो जाता है जहां पर हम यह कह सकते हैं कि ये भगवान की सारूप्य प्राप्ति है तो यह जो श्लोक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रीमद्भागवतम में अन्यत्र भी यह बात कही गई है जहां पर नारद और युधिष्ठिर जी के बीच में संवाद हो रहा है और युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि भाई बड़ी विचित्र बात है जिन भगवान को प्राप्त करना अनन्य भक्तों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को बड़ी ही प्यारी गति मिली यह तो ऐसा लड़का था कि जब बच्चा था तब से ही भगवान से तो ये कैसे हुआ? तो नारज जी ने बताया कि युधिष्ठिर निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार ये सब इस शरीर के ही तो होते हैं और हम शरीर है नहीं। शरीर को जब हम मैं मान लेते हैं तब ये अभिमान आ जाता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण अगर कोई हमें डांट जिस शरीर में ये अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूँ, तो उस शरीर के वध से प्राणियों को लगता है कि ये मेरा वध हो गया, मुझे मार डाला गया। पर भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, वो तो सर्वात्मा है, अद्वितीय है, है ना? तो भगवान अगर किसी को दंड देते हैं, तो वो भी उनके कल्� वो कभी हिंसा नहीं करते हैं इसीलिए चाहे सुदृढ़ वैर-भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से भय से स्नेह से कामना से कैसे भी हो भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए ये बात कह रहे हैं तस्माद्वैरानुबंधेन निरवैरेण भयेन्वा स्नेहात कामेन्वा युञ्जयात कथन चिन्नेक्षदेव प्रधक तो यहां भी एक एग्जांपल दे रहे हैं एक उदाहरण दे रहे हैं हमारे नारद जी उन्होंने कहा कीटह पेशस कृता रुद्ध कुडयाम तमनुस्मरण संरंभ भय योगेन विन्दते तत् तो यहां श्रीमद् भागवतम में जो नारद जी हैं वो फिर से वृंगी का एग्जांपल दे रहे हैं भागवतम के सप्तम स्कंध के प्रथम अध्याय में ये वर्णन है। तो यहां वो कह रहे हैं कि ये जो भृंगी है ना, ये यही करता है कि एक कीट को पकड़ लाता है, उसको बंद कर देता है अपने बिल में और वो जो कीट है, वो इतना डर जाता है, वो भय से उस भिंगी का चिंतन करता है और सारूप प्राप्त कर लेत तो एक उपदेश दिया, एक शिक्षा दी नारद जी ने कि चाहे सुदर्द वैर भाव से हो या वैरहिन भक्ति भाव से शिशुपाल ने बहुत वैर किया भगवान से लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो चिंतन करते रहे भगवान का वहीं पर जो वेन राजा था वो भगवान का चिंतन नहीं करता था इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हुई उ ये जो शिशुपाल थे इन्होंने बहुत गालियां दी भगवान को लेकिन इतना प्रगाढ़ चिंतन था भगवान का इतना वैर किया इतना वैर किया कि हर पल हर क्षण शिशुपाल सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में सोचा करते तो पूर्ण रूप से मन भगवान में लगा दिया तन्मय हो गए पूरी तरह से तो उन्हें भगवत प्राप्ति कहीं से भी किसी भी भाव में कोई भेद नहीं है। अगर कोई प्रगाढ़ रूप से उनका चिंतन करता है, तो वो उन्हें प्राप्त कर लेगा। ये नारदजी बता रहे हैं। इसलिए सुदृढ़ भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, देखिए भक्ति वश पुरुषा ऐसे हमारी शूतियाँ कहती हैं, वेद कहते हैं कि हमारे ये जो परम अगर प्रेम के ही ने वश में हैं कि अपने आप को ही दे देते हैं अपने प्रेमिक भक्त को तो कोई वैर करके क्यों प्राप्त करे भगवान को? क्योंकि वैर करके अगर प्राप्त भी कर लेंगे तो प्राप्ति तो हो जाएगी मुक्ति तो हो जाएगी लेकिन तब उनकी सेवा प्राप्त नहीं होगी उनके माधुर्य का स्वादन प्राप्त नहीं होगा उन रास विलास उनका हास परिहास कभी नहीं देख पाएंगे हम प्राप्ति तो होगी प्राप्ति हुई शिशुपाल को लेकिन शिशुपाल जो है क्योंकि जय विजय में से एक थे इसलिए वो वैकुंठ चले गए श्री कृष्ण के द्वारा यानी श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करते-करते जहां के वो परिकर थे उस लोक को उन्होंने प्राप्त तो तब जो प्राप्ति होती है वो बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, आनंद मई प्राप्ति होती है, पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती है, है ना? लेकिन यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कैसे भी भजना चाहिए भगवान को, भाई से भजो, चाहे स्नेह से भजो, या फिर कामना से ही क्यों न भजो, काम, काम से भजो, मगर भजना चाहि� नारदजी ने 39 में और 30 में श्लोक में और भी कुछ कहा। उन्होंने कहा देखो भाई लीला के द्वारा ये दिखते तो मनुष्य हैं पर हैं सर्वशक्तिमान भगवान ही इनका वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित हो जाते हैं और इन्हीं को प्राप्त करते हैं। तो 39 में और 30 में श्लोक में क्या कह रहे हैं? भक्तयेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा वः वस्तद्गतेम गतः उन्होंने कहा कि महाराज एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से द्वेष से भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर और अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से हुँ? तो इसका एग्जांपल दे रहे हैं क्या उदाहरण दे रहे हैं 30 श्लोक में कह रहे हैं गोप्या कामाद भयात कंसो द्वेशा च इद्या दयो संबंधाद विष्णय स्नेहाद युयम भक्तया वयम विभो 30 श्लोक में कहा उन्होंने कि महाराज गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से भगवत प्राप्ति की कंस ने भय से प्राप्ति शिशुपाल दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से भगवत प्राप्ति की यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध से प्राप्ति कर ली कि हमारे परिवार के हैं और तुम लोगों ने यानी पांडवों ने स्नेह से प्राप्त कर ली और हम लोगों ने यानी कि नारद जी जैसे महाजनों ने भक्ति से प्राप्त किया और इस तरह से उन्होंने अपने मन को भगवान में लगाया यानी गोपियों ने प्रेम से कंस ने से शिशुपाल दंतवक्र आदि और यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध से युधिष्ठर आदि पांडवों ने इसने से और हम लोगों ने यानी नारदजी जैसे महाजनों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है, है ना? भक्ति से लगाया है, तो किसी भी तरीके से प्राप्ति तो होती ही है, अगर प्रगाढ़ चिंतन हो भगवान का तो यहाँ पर नारदजी ने भी वही और वहां दत्तात्रेज जी ने भी वही उदाहरण दिया है भृंगी वाला कि भृंगी अगर एक कीड़े को बंद कर लेता है अपने बिल में तो वो कीड़ा उनका चिंतन करते करते करते करते भृंगी जैसा हो जाता है देखने में आकार प्रकार सब कुछ उसी शरीर में उसे मरना नहीं पड़ता उसे दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड प्राप्ति तो शिशुपाल दंतवक्र ने की या कंस ने भी की या अरिष्टासुर वियोमासुर केशी असुर और भी बहुत सारे असुर ये सब जो मरे तो इनको जिस चीज की प्राप्ति हुई वो प्राप्ति हुई भगवान के सिद्ध लोक की यानी भगवान का एक ऐसा लोक जो ज्योति से पूर्ण है तो भगवान के अंग की निर्विशेष ज्योति में ये लोक समा इन्हें केवल ही मुक्ति की प्राप्ति हुई परंतु गोपियों को जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं वो तो भगवान के साथ आती हैं यहां पर धरा धाम में लीला करती हैं और फिर चली जाती हैं उन्हीं के साथ लेकिन जो साधन सिद्ध गोपियां हैं उन्हें भगवत सेवा की प्राप्ति हुई भगवान के माधुर्य की प्राप्ति हुई भगवान के माधुर्य रूपी सुख की प्राप्ति हुई कुंज निकुंजों इनकी प्राप्ति बहुत उच्च है बहुत ही उच्च इनकी प्राप्ति की हम दूसरों की प्राप्ति से तुलना नहीं कर सकते हैं यह उच्चतम प्राप्ति है और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है कलिहत जीवों पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर कोई प्रियाप्रियतम का भजन करता है श्री कृष्ण का भजन करता है उनकी उसका विशेष चिंतन होता है श्री श्रीराधा कृष्ण की सेवा के लिए सुबह से लेकर रात तक श्रीकृष्ण की लीलाओं का ध्यान करता है और वहाँ अपनी सेवा करता रहता है करता रहता है तो उसे उसी सेवा की प्राप्ति हो जाती है है ना तो चिंतन का इतना बड़ा फर्य है हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है एक ब्राह्मण उसके पास भगवान की पूजा करने का कोई साधन नहीं था। उसने एक कथा में यही सुना कि अगर आप मानसिक रूप से अपने भगवान की मूर्ति बना लोगे और उनकी सेवा करने लगोगे, तो फिर आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसने यही करना प्रारंभ किया। वो नहाता धोता और एक पेड़ के नीचे बैठकर मानसिक रूप से भगवान की मणि माये बर्तनों में भोग लगाता, बहुत ही विशाल ऐश्वर्य में ही सेवा करता, और फिर तो इतना डूब गया वो सेवा करते करते धीरे-धीरे कि अब वो सेवा में ही रहता हमेशा। एक दिन वो उसने ठाकुर जी के लिए खीर बनाई, तो उसने सोचा कि कहीं खीर ज़्यादा गर्म तो नहीं है, उसने हाथ डालकर देखा तो दे� कि मैं उस ब्राह्मण की सेवा को देखकर हंस रहा हूँ कि कितना डूबा हुआ है मेरी सेवा में तो लक्ष्मी जी ने कहा हम भी उन्हें देखना चाहते हैं तब भगवान ने उन्हें सर शरीर वैकुंठ धाम बुला लिया तो इस तरह से भगवत प्राप्ति हो गई तो बहुत सुंदर श्लोक है जिस पर हमारी चर्चा हुई आगे भी ऐसी सु